दरअसल विक्रांत ने आश्मा को अपने दिमाग से नहीं पकड़ा था वो अपनी उस अदृश्य शक्ति की ताकत की वजह से ही आश्मा को खोजने में कामयाब हो सका था अदृश्य शक्ति के उस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से ही उसने पता लगा लिया था कि आश्मा कहाँ छुपी हुई थी जब आश्मा ने उस पर वॉटरगन से हमला किया था तभी विक्रांत ने अपने होश खोने से पहले ही उसने उस अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए ट्रैकिंग डिवाइस को आशमा पर फिट कर दिया था और फिर जब उसे होश आया तो तुरंत ही उसने अपने दिमाग में लगे रडार की मदद से उसकी लोकेशन खोजना शुरू कर दिया फिर तुरंत ही विक्रांत को पता लग गया कि आश्मा उस कब्र के पास खुद के लिए भी एक गड्ढा खोदकर रखा हुआ था और फिर उस पर हमला करने के बाद तुरंत ही उस गड्ढे में जाकर छुप गई थी वैसे कमाल की थी ये लड़की भला कोई नॉर्मल आदमी इस तरह से कब्रिस्तान में गड्ढा बनाकर कैसे रह सकता है अरे बताओ ना सोच क्या रहे हो आपको आश्मा की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली सुनिधि ने फिर से विक्रांत को याद दिलाते हुए कहा हम्म, तुम गैस करो विक्रांत को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था तो उसने खुद ही सुनिधि के आगे सवाल रख दिया मैं बताऊं आप जब बेहोश हुए थे तभी आपने उसे वहां छुपते हुए देख लिया था आपके ऊपर उसके वॉटर का ज्यादा असर नहीं हुआ था आप तब भी होश में ही थे और फिर जब आप पुष्कर और मंजू से शर्त की बात कर रहे थे तब भी आपको पता था कि आशमा यहीं छुपी हुई है लेकिन आप जानबूझकर उन लोगों से मजे ले रहे थे हम्म, बिल्कुल सही। वाह, तुम्हारे दिमाग की भी मुझे सुनिधि ने कहा पता है आपको जब आपने आशमा को पकड़ा ना तब पुष्कर और मंजू का चेहरा देखने लायक था दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था मुझे तो उनका चेहरा देख कर ही हंसी आ रही थी उसे हंसते देख विक्रांत के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी भले ही उसने इस हाथ काटने वाले मुजरिम को पकड़ लिया था इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व कर दिया था लेकिन फिर भी विक्रांत बेचैन था एक बात थी जो उसे बहुत खाए जा रही थी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी बेशक आशमा ने गलत किया वो अपराधी भी है लेकिन उसने ये सब किया क्यों आखिर वो इस तरह से लोगों का हाथ काटने के लिए मजबूर क्यों हुई अगर आज से अट्ठारह साल पहले उसके साथ गलत ना हुआ होता एक छोटी सी बच्ची के ख्वाबों को तोड़ने की कोशिश ना की गई होती तो शायद आज वो बच्ची मुजरिम ना होती बल्कि वो भी कहीं सुखमय जीवन बिता रही होती ये किसी मासूम के सपनों को कुचलने का ही नतीजा था जो कि लोगों को अपने हाथ गंवा कर पड़ रहा था मनीषा अपने हाथ काटने वाले मुजरिम को पकड़ने के लिए खुद के न्याय के लिए तो इतना परेशान थी लेकिन जो आशमा के साथ अट्ठारह साल पहले हुआ उसका क्या उसके न्याय के बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था विक्रांत को ये सभी बातें बहुत परेशान कर रही थी पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद विक्रांत ने वहां मौजूद सीनियर ऑफिसर को केस के सॉल्व करने की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी बेशक उसने अपनी अदृश्य शक्ति के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया ना ही उस रिया के बारे में किसी को कुछ भनक लगने दी उसने केस सॉल्व करने की कहानी को इस तरह से बनाते हुए बताया कि तो लोगों को ये लग रहा था कि विक्रांत ने अकेले दम पर ही ये केस सॉल्व कर दिखाया अपनी बहादुरी के किस्से से उसने खुद को मुंबई पुलिस का शेरलक होम्स साबित कर दिया इस केस को सॉल्व करने के चक्कर में पिछले कई दिनों से विक्रांत ढंग से सोया भी नहीं था कई दिनों से वह लगातार काम कर रहा था अब केस सॉल्व हो चुका है और मुजरिम को भी पकड़ लिया गया है ऐसे में विक्रांत को अब अच्छे से सो जाना चाहिए वो सोने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी बार बार उसकी आंखों के सामने आशिमा और उसकी माँ का चेहरा आ जा रहा था आज विक्रांत काफी रिग्रेट फील कर रहा था विक्रांत इस केस के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ सोच रहा था वो अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे उस अदृश्य शक्ति की आवाज सुनाई पड़ी आज का टास्क पूरा हुआ सक्सेस रेट पिचानवे प्रतिशत बधाई हो आपको पांच अद्भुत शक्तियां दी जाती हैं कृपया चेक करे हो प्रतिशत कमाल है आवाज बंद होते ही विक्रांत के मुंह से निकल पड़ा तुरंत अपने दिमाग में स्थित झूठ तो पकड़ने के लिए पांच बार इस्तेमाल कर सकता था इस टूल को एक्टिवेट करने के बाद यह दस मिनट तक काम कर सकता था विक्रांत को थोड़ा असंतोष हुआ आखिर पिचानवे प्रतिशत सक्सेस रेट होने के बावजूद सिर्फ ये लाई डिटेक्टर क्या है यार अभी तक इस अदृश्य शक्ति ने मुझे लाई डिटेक्टर ट्रैकिंग डिवाइस और वो सीक्रेट माइक दिया है ऐसा लग रहा है कि ये मुझे सीक्रेट एजेंट बनाना चाहती है अगर यही बात है तो मुझे सीक्रेट एजेंट वाली कोई स्पोर्ट्स कार क्यों नहीं गिफ्ट कर देता जेम्स बॉन्ड के पास है अगर कार नहीं तो कम से कम एक अच्छा सा स्मार्टफोन और रिस्ट वॉच तो गिफ्ट कर ही सकता है कम से कम मैं भी तो लोगों को कुछ दिखा सकूँ लेकिन कुछ भी हो अभी तक इस अदृश्य शक्ति ने जो कुछ भी दिया है वो काम बहुत आया है चाहे वो सीक्रेट माइक हो या ट्रैकिंग डिवाइस हमेशा इन सब ने विक्रांत की मदद ही की है विक्रांत धीरे धीरे इस अदृश्य शक्ति को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था तब तक उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि कुछ भी हो ये अदृश्य शक्ति किसी न किसी तरीके से उसकी मदद कर रही है लेकिन हाँ ये बात भी है कि जब विक्रांत खुद प्रयास करने की कोशिश करता है तभी यह शक्ति उसके साथ होती है बेशक विक्रांत ने इस केस को सॉल्व करने के लिए काफी मेहनत की है लेकिन बिना इस शक्ति की मदद के शायद वो अब तक इस केस को सॉल्व कर पाया होता उस दिन वो अगर रिया के स्कूल ना गया होता तो शायद उसे वहाँ आर्य नंदा की मां पियानो बजाते हुए ना मिली होती और फिर विक्रांत के दिमाग में इस केस को लेकर प्यानो का कनेक्शन होने की बात ना आई होती और फिर अगर सुबह सुबह वह अपनी छत कूद जीनत के पास ना पहुंचा होता तो शायद उसे इस लड़की आशिमा के बारे में ना पता चला होता और फिर आज वाली बात ही ले लो अगर विक्रांत के पास वो ट्रैकिंग डिवाइस अदृश्य शक्ति ने भी की है कुल मिलाकर विक्रांत को अब इतना समझ आ गया की ये अदृश्य शक्ति उसे यूं ही मुफ्त में सब कुछ नहीं देने वाली है उस अदृश्य शक्ति की कोई भी मदद लेने के लिए विक्रांत को भी अपनी पूरी मेहनत से काम करना होगा अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखानी होगी तभी वो उसका साथ देगी